Oh सह वी कर्वा वह तेजस्विनातमस्तु मिषा वह ओ शांति ही, शांति ही, शांति वेदर्शन की इक्तालीसवीं कक्षा अच्छा। वेदांत दर्शन के द्वितीय पाठ का दूसरा सूत्र पिछली कक्षा में हमने थोड़ा देखा था प्रारंभ किया था वेदांत दर्शन में ब्रह्म की चर्चा है और वही मुख्य है और ब्रह्म को जब निमित्त कारण स्वीकार किया गया तो उपादान कारण भी सृष्टि का कोई होना चाहिए तो प्रकृति मूल प्रकृति इसलिए उसकी भी चर्चा आती है ब्रह्म की जब हम चर्चा करते हैं तो उसको उसका हमारे साथ में संबंध हमारी सृष्टि के साथ में संबंध ये जो में जोड़ नहीं होता है जुड़ी जाता है तो कार्य जगत उसकी भी चर्चा आ जाती है और ये सब आत्मा के लिए है तो आत्मा का भी विषय आ जाता है लेकिन मूल बिंदु परमात्मा को ब्रह्म को समझना उससे संबंधित कर चर्चा करना ही यहाँ पर रहा है तो पीछे जब ये सिद्ध कर दिया गया चर्चा करके बहुत बार अनेक अनेक तरीकों से कि ईश्वर है प्रकृति है और आत्माएं हैं। इनका कारणत्व तो अलग अलग है तो इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण परमात्मा को स्वीकार करने पर पूर्व की तरफ से आक्षेप दिया गया कि यदि परमात्मा ने ही ये सब बनाया है तो इस संसार में जो गलत बातें हैं विषमता है न्यूनता है हीनता है विकलांगता है रोग है पीड़ा है बाधा है बेचैनी है तड़प है परतंत्रता है जो भी विपरीत चीजें हो सकती हैं, तो ये भी परमात्मा नहीं की और उसमें परमात्मा पे अन्याय का भी दोष आएगा क्यों कोई दुखी है कोई सुखी है कोई अधिक दुखी है कोई कम दुखी है कोई अधिक सुखी है, है, है, है कोई कम सुखी है तो ये परमात्मा पे दोष आएगा इसलिए परमात्मा को इस जगत का रचयिता निमित्त कारण नहीं मान सकते और वो ऐसा करके परमात्मा की रक्षा कर रहा है जो परमात्मा को न मान करके सृष्टि का रचयिता व न मान के अगर मानेंगे तो परमात्मा पे दोष आएगा वो परमात्मा को निर्दोष रखना चाहता है तो जो परमात्मा सृष्टि को बनाता है तो ये जो दोष है ये परमात्मा पे इसलिए नहीं आते क्योंकि ये सब कर्म सापेक्ष है ऐसा समाधान दिया गया अब इसके ऊपर फिर प्रश्न आया कि जब सृष्टि पहले थी ही नहीं इस सृष्टि से पहले कर्म तो तब करे जब पहले शरीर हो सृष्टि हो सृष्टि तो थी नहीं फिर कर्म कैसे हो रहे हैं? कर्म सापेक्ष वैषम में कैसे हो सकता है अर्थात ये तो परमात्मा ने अपनी इच्छा से ही किया है स्वेच्छा से किया है तो उसमें फिर दोष आएगा और जो जन्म को नहीं मानते पूर्व जन्म को नहीं मानते ऐसे जो मत संप्रदाय हैं, वो यही उत्तर देते हैं कि परमात्मा ने किसी को राजा किसी को रंग किसी को सेवक किसी को स्वामी ये क्यों बना दिया ये सब बनाया वो परमात्मा ने बनाया ऐसा ही मानते हैं वो तो क्यों बना दिया कहते हैं परमात्मा की मर्जी अब संसार बनाया है तो सब चाहिए स्वामी भी चाहिए तो सेवक भी चाहिए दोनों ही चाहिए इसलिए उसने बनाया अगर सब एक जैसे होते तो सृष्टि कैसे चलती अब उसमें वो अन्याय नहीं देखते उसको वो अन्याय नहीं कहते आवश्यक है इसलिए उसके लिए एक उदाहरण दे देते कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में क्या सारे कमरे एक ही जैसे बनाते हैं न रसोई भी होती है तो शौचालय भी होता है कोई कहे कि भाई एक ही जैसा बनना चाहिए फिर तो शयन कक्ष जैसा है बैठक जैसी वैसा ही एक ही जैसा बनाओ आप ऐसे न्यायकारी हो तो अब हम बनाते हैं तो अलग अलग, अलग बनाते हैं ना तभी तो घर घर जैसा लगता है सब चीजें अलग अलग चीजें होनी चाहिए तो ऐसे ही ये परमात्मा ने संसार बनाया तो इसमें स्वामी भी होगा सेवक भी होगा सफाई भी हो तो वाला भी होगा तो गंदगी करने वाला भी होगा खाने वाले होंगे तो उगाने वाले भी होंगे तो इसलिए परमात्मा ने बनाया अब ये व्याख्या बहुत प्रचलित है मानते हैं वो लोग ऐसा उसमें भी चल रहा होगा ऐसा कुछ लोग मानते होंगे तो प्रश्न तो खड़ा हो ही सकता है ना तो परमात्मा पे विषमता का दोष नहीं आता क्योंकि ये कर्म सापेक्ष है जब कर्म माना है तो कर्म तो कब किए जीवात्माओं ने जिसका फल अब दे रहे हैं तो पहले ही किए होंगे फल से पहले ही किए होंगे जब ये शरीर मिला इससे पहले किए होंगे तो पहले कब कर लिया है? जब पहले सृष्टि थी नहीं ये सृष्टि उत्पन्न हुई है ये मान के चलते हैं तो पहले कहां से कर लिए तो इसका उत्तर दिया था ये अनादि है आत्मा अनादि है और ये कार्य जगत ये उत्पन्न नष्ट तो होता है लेकिन प्रवाह से अनादि है प्रवाह से अनादि है इसमें इसका उत्तर है कि अनादि काल से चल रहा है तो जब हम अनादि की बात करते हैं तो ये सहजतया स्वीकार नहीं होता कि अनादि है क्या फिर कैसे अनादि हो सकता है कैसे अनादि होता है सामान्य जब बच्चों से या किसी से भी परमात्मा के बारे में चर्चा करते हैं बोले तो परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो एकदम प्रश्न आता है कि परमात्मा को किसने बनाया तो कोई चीज है तो कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए हम ये जब प्रस्तुत करते हैं तो कहते फिर परमात्मा भी है तो उसको भी बनाने वाला होना चाहिए तो अनादित्व की यह हमेशा से था यह हमें स्वीकार नहीं होता है हम कहते हैं इससे पहले था उससे पहले ये सृष्टि थी उससे पहले ये थी बोले कभी ना कभी कभी ना कभी कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ होगा आप कितना भी पुराना ले जाओ तो हमारी मानसिकता ये बनती है तो हमारे पास केवल दो विकल्प हैं या तो इसको अनादि माने या साधि माने सृष्टि को आत्मा परमात्मा को चलो नित्य मान ले नित्य मान दिया उसको अनित्य मानेंगे तो योगा फिर उसको किसने बनाया और वो किससे बने कोई उपादान कारण चाहिए कोई निमित्त कारण चाहिए फिर उसको किसने बनाया तो उस तरह तो वहां भी अनवस्था दोष आता है और कहीं ना कहीं कितना भी इससे पहले उससे पहले उससे पहले कर जाओ कितनी भी परंपरा कर लो उसमें कहीं ना कहीं तो प्रारंभ मानना ही पड़ेगा और ये आधुनिक विज्ञान और दर्शन दोनों इस बात से सहमत है कि कुछ चीज है जो न उत्पन्न हुई है नष्ट होगी वो अनादि है तो अनादि परमात्मा अनादि प्रकृति और अनादि जीव इस दृष्टि से तो हो गया अभी जो कार्य जगत है जो कि हमारे कर्मों के फल के रूप में माना जाता है और कर्म किए तो उससे पहली सृष्टि में तो करते जाते हैं पिछली सृष्टि के फल कैसे भोगे उससे पहले के कर्मों के उससे पहले के कर्मों के, पहले के उसके पहले के कर्मों के फल भोग रहे हैं। तो भाई कभी तो कर्म प्रारंभ हु हुए होंगे यह एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है मन स्वीकार नहीं करता है कि अनादि हो सकते हैं कभी ना कभी तो प्रारंभ हुए होंगे तो या तो हम इस सृष्टि को अनादि माने प्रवाह से अनादि और अथवा इसको हम सादी माने प्रवाह तो चल रहा है लेकिन सादी है कभी ना कभी प्रारंभ हुई थी तो अनादि मानने में हमारे को स्वीकार नहीं होता जो एक प्रश्न बचता है भाई कभी ना कभी तो होनी ही चाहिए उनसे पूछे क्यों होनी चाहिए कभी ना कभी कभी ना कभी क्यों प्रारंभ होना चाहिए उसका कोई उत्तर नहीं आता है क्यों होनी चाहिए और यदि हम इसको शादी मानते हैं तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं हम शादी माने या अनादि माने प्रवाह से शादी या अनादि जिस पक्ष में प्रश्नों का समाधान अधिक संगत है वो पक्ष हम मान लेते हैं अनादि नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे शादी मानेंगे तो शादी कब तो इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता कब प्रारंभ हुआ कोई नहीं दे सकता पर वो इतना कह के मान लेंगे कि भाई कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ है चलो कभी ना कभी प्रारंभ हुआ तो प्रश्न आएगा कि तभी क्यों प्रारंभ हुआ तभी क्यों प्रारंभ हुआ वो सब काल में क्या विशेषता थी कि संसार की रचना परमात्मा ने प्रारंभ की प्रकृति नित्य थी आत्मा नित्य थे ईश्वर नित्य था मान लिया लेकिन ये जो प्रारंभ किया जीवात्माओं के लिए कार्य जगत बनाया ये उसी समय क्यों बनाया परमात्मा ने इसका कोई उत्तर है उसी समय क्यों जब भी किया का क्यों उससे पहले परमात्मा को नहीं सूझी कि ये बना दो और यदि अभी किया है तो कब तक चलेगा यह कभी किया मान लो प्रारंभ और कब तक चलेगा अंत की दृष्टि से देखें तो अंत होगा या नहीं तो उस पक्ष में वो कहेंगे हाँ कभी ना कभी कभी ना कभी तो अंत होगा जब कभी ना कभी आदि मान रहे हो तो कभी ना कभी अंत भी मानना होगा और जब अनादित्व तो स्वीकार नहीं हो रहा है तो अनंतत्व तो भी स्वीकार नहीं हो सकता उस व्यक्ति को प्रारंभ है तो फिर अंत भी मानना होगा तो चलो अंत करेगा तो कब करेगा वो इसका किसी के पास उत्तर नहीं है चलो नहीं है उत्तर लेकिन अंत क्यों करेगा वो तभी क्यों करेगा जैसे प्रारंभ के लिए प्रश्न था कि तभी प्रारंभ क्यों किया परमात्मा ने पहले क्यों नहीं कर दिया और अभी क्यों किया उसके बाद में क्यों नहीं किया उस काल में क्या विशेषता थी कि अब उन्होंने प्रारंभ किया और अंत जब होगा तो तभी अंत क्यों हो जाएगा उसके बाद में और इस चीज को परमात्मा को हटा करके भी देख सकते हैं कोई कहे हम तो परमात्मा को मानते ही नहीं है परमात्मा ने बनाया हम तो सृष्टि के लिए केवल बात कर रहे हैं कि अनादि है या अनंत है उस दृष्टि से भी कि चलो सृष्टि अपने आप बनी अभ्युपगम से तो तभी क्यों बन गई पहले क्यों नहीं बनी थी इसका क्या उत्तर है कुछ नहीं? और कब तक चलेगी बोले कुछ चलेगी फिर नष्ट हो जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा क्या वो फिर से बनेगी परमात्मा को हटा के देखें तो भी इस सृष्टि को प्रवाह से अनादि माने या न माने दोनों पक्ष रहेंगे तो प्रवाह से अनादि मानते हैं कि नहीं ऐसी बनती है चलती रहती है, आगे भी ऐसी बिगड़ जाएगी फिर बनती रहेगी ये चलता रहेगा एक ये पक्ष और दूसरा कभी ना कभी यह प्रारंभ हुई और कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगी तो जिस समय प्रारंभ हुई उसके पहले का काल कितना है जब भी कभी प्रारंभ हुई तो उससे पहले का काल कितना है कुछ काल का आदि है क्या अनादि काल से तो अनादि काल से वो नहीं चली थी नहीं बनी थी अभी बन गई कभी किसी समय बन गई और चलती जाएगी और समाप्त हो जाएगी और फिर समाप्त हो जाएगी मतलब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी फिर आगे कब तक नहीं रहेगी वो अनंत काल तक नहीं रहेगी यही मानना पड़ेगा तो क्या होगा तब और क्यों इतनी निश्चित काल में ही भले ही वो काल कितना भी लंबा हो इसी समय क्यों ये बनी और बिगड़ी और जब इस बार बनी और बिगड़ी तो पहले क्यों नहीं बन और बिगड़ सकती है नहीं क्या नहीं बस वैसे ही हो गई तो वैसे ही बन गई तो जब पहली बार जिसको आप बनना कह रहे हो तो उससे पहले भी तो बन सकती है कभी वो जिस काल को आप कह रहे हैं कि कभी नहीं बनी थी उस समय तो उस समय भी तो बन सकती थी वो उस समय क्यों नहीं बनी और अभी नष्ट हो जाएगी उसके बाद के काल तक आगे नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी उसके आगे वो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है कोई नहीं दे सकता देगा एक का दुख का छोटा मोटा फिर वहीं पर ही प्रश्न आ जाएगा तो हमारे पास इन दो के अतिरिक्त तो और कोई विकल्प नहीं है इस संसार को प्रवाह से अनादि माने या साधी माने अनादि अनंत माने या सादी शांत माने इन दो के अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं है अगर हम सोच रहे हैं तो इस पे कोई क्या सोचना ही नहीं है तो छोड़ो जब तक जीवन है तब तक संसार है जीवन खत्म तो संसार समाप्त क्या लेना देना पहले था या नहीं था या आगे था या नहीं था इतना ही सोचना है तब तो कोई समस्या ही नहीं है जब तक जीवन तब तक संसार जन्म से पहले कोई संसार नहीं था हमारे जन्म से पहले और हमारे मृत्यु के बाद भी कोई संसार नहीं है फिर तो चर्चा का मतलब ही नहीं है कुछ लेकिन वैसे ही गलत सिद्ध होता है कि हम नहीं थे तब भी तो हमारे माता पिता और दूसरे लोग थे पूर्व पूर्वज पूर्वी पीढ़ियां थी उनको हम नकार नहीं सकते हमारे से पहले उत्पन्न मिलते हैं हमारे से पहले वो युवा और वृद्ध दिखाई देते हैं हमारे जन्म से पहले इसलिए ये तो कल्पना है तो मानना तो पड़ेगा तो अनादि में अनादि मानने में ये समस्याएं नहीं आती है हमारे को ये जो प्रश्न शादी मानने में आएंगे अनादि नहीं मानेंगे तो शादी मानना होगा ये प्रश्न खड़े होंगे बहुत बड़े बड़े प्रश्न और इनका कोई समाधान नहीं है अधिक असंगतियां रहेंगी इसलिए अनादि मानने में ही अधिक सामंजस्य है अधिक संगति है केवल इतना है कि हमारे को समझ में नहीं आता है और हमारे समझ में नहीं आने का कारण ये है कि हम संसार में जितनी चीजें देखते हैं उत्पन्न होती है नष्ट होती है उत्पन्न होती है नष्ट होती है ऐसा ही हमारा दिमाग बना हुआ है इसलिए हम यहां भी वही घटाना चाहते हैं और अगर केवल हम अपने इसमें ही देख रहे हैं तो भी दिन रात तो कब से चल रहे हैं कब तक चलेंगे पेड़ पौधे उग रहे हैं पहले भी उगते थे नष्ट होते हैं फिर आगे कब तक उगते रहेंगे हम कोई सीमा नहीं बता सकते उसकी तो सृष्टि को सबसे उपयुक्त उत्तर यही हो सकता है कि यह अनादि है अनादि है क्यों अनादि है स्वभाव है इसका परमात्मा है बनाता है नष्ट करता है फिर बनाता है फिर नष्ट करता है जीव है कर्म करते हैं उनका फल भोगते हैं जीवों को मुक्ति का फल देने के लिए मुक्ति का भोग देने के लिए आनंद देने के लिए परमात्मा सृष्टि की रचना करता है वो कर्म करते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं फिर मुक्ति में चले जाते हैं मुक्ति से आके फिर कर्म प्रारंभ कर देते हैं फिर मुक्ति के लिए कर्म प्रारंभ करते हैं फिर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं चलता रहता है तो अनादि के लिए तो इतना ही है किसी को कुछ पूछना है अनादि में? हाँ। जी, अनादि मानने पर इसमें अनावस्था दोष क्यों नहीं मानेंगे पहले कभी हुआ फिर उसके भी पहले ऐसे जैसे ईश्वर आदि में मान लेते हैं अनादि दोष ये अनावस्था दोष वैसे इसमें दोष किस में कोई भी तत्व ना माना जाए, के लिए बनेगा। जो नित्य वस्तुए हैं उनमें अनावस्था दोष आएगा क्योंकि वहां हम किसी को भी नित्य मान ही नहीं रहे वो तो असंभव परिकल्पना है लेकिन यहां पर तो जब हम तीन चीजों को नित्य मान चुके हैं ईश्वर जी प्रकृति को अब ये जो कार्य जगत है इसके फिर बना कब बना इसमें अनावस्था दोष कुछ नहीं आएगा वहां तो है कि फिर उसको किसने बनाया उसको किसने बनाया यहां क्या होगा इस सृष्टि को किसने बनाया परमात्मा ने बनाया इससे पिछली को किसने बनाया परमात्मा ने बनाया उससे पीछे को आप किसी को भी चलते जाइए परमात्मा ने बनाया किससे बनाया मूल प्रकृति से बनाया इसको भी और पीछे वाली भी सबको कोई अनावस्था नहीं है ये जो अनित्य चीजें हैं, उनमें ये दोष नहीं आता है इसलिए उसको प्रवाह से अनादि कहा गया है नित्य वैसे नित्य नहीं कहा गया है वैसे नित्य मानेंगे तो है इससे पहले कौन सी इससे पहले कौन सी इसमें कोई अनावस्था नहीं है प्रवाह से चल रही है प्रवाह से चलती रहेगी आगे ठीक है ठीक है और किसी को कुछ पूछना है पिछले पाठ में से आगे चलिए तो वेदान दर्शन के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र तो यहां पर इन्होंने बात रखी थी कि प्रकृति मैं प्रवृत्ति शक्ति है उसी से ये जगत को बना देती है ऐसा माने तो कहा तो कि ऐसा करें तो ये ठीक नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जो प्रवृत्ति है वो चेतन में ही देखी जाती है एक दूसरे के लिए करने की प्रवृत्ति चेतन में देखी जाती है जड़ में नहीं देखी जाती और प्रकृति जड़ है तो हमने यहाँ पीछे ये देखा था कि पुनः कथमसा जीवानाम जीवा नाम भोगाए नाना भोग पदार्थेश परिणत सब इसकी प्रवृत्ति ये जो प्रवृत्ति है ये चेतन का धर्म है क्योंकि वो ज्ञानपूर्वक होता है प्रवृति ही चेतन धर्म तस्या ज्ञानपूर्वक तो प्रकृति ऐसी कैसे हो सकती है जब वो ज्ञान वाली नहीं है उसमें चेतनत्व नहीं है तो उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती तो चेतन की ही प्रवृत्ति होती है इसके उदाहरण के लिए अब आगे से यहाँ से नया पाठ प्रारंभ हो रहा है दृश्यते ही लोके या व्यक्ति अन्य स्वात्मान समर्पयति लोक में देखा जाता है कि जो व्यक्ति कोई चेतन अन्य के लिए अपने को समर्पित कर देता है तो सा व्यक्ति चेतन धर्म युक्त वो वो व्यक्ति चेतन से युक्त होता है जड़ वस्तु अपने को दूसरे को समर्पित नहीं करती वो तो पड़ी रहती है बस। दूसरा उसको लेके उपयोग कर लेता है लेकिन वो समर्पित नहीं होती है। लेकिन चेतन परस्पर एक दूसरे के समर्पित होते हैं उदाहरण दे रहे सब व्यक्ति चेतन धर्मयुक्ता भवती वधुर्य वरों वध्ई वधु वर के लिए यानी स्त्री पुरुष के लिए और वर वधु के लिए समर्पित होते हैं शिष्य गुरुवे शिष्य गुरु के लिए समर्पित हो जाता है वृत्या है स्वामी ने सेवक स्वामी के लिए हो जाता है भक्तो महात्म ने किसी का व्यक्ति का या महापुरुष का भक्त होता है वो महात्मा के प्रति हो जाता है उपासक उपास्य आये उपासना करने वाला उपास्य यानी परमात्मा के लिए समर्पित हो जाता है वी तो ये जितने जहां जहां हमें समर्पण देखा जा रहा है जहा जहां हमारे में प्रवृत्ति देखी जाती है दूसरे के प्रति वो चेतन के अंदर ये होती है जड़ के जड़ के अंदर ये नहीं होती है तस्मात प्रकृति जड़वाद न स्वतंत्रता स्वात्मानं प्रवर्तुम शक्ता तो प्रकृति जड़ होने से स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है इसलिए अपने आप को प्रवृत्त नहीं कर सकती प्रवृत्त करने में स्वतंत्र नहीं है तो ये सूत्र का तो भाष्य हो गया अब आगे शंकर भाष्य की विवेचना कर रहे हैं अत्र शंकर भाष्य प्रधान जगत रचना या प्रवृत्ति शंकर भाष्य में प्रधान की यानी मूल प्रकृति की जगत की रचना के लिए जो प्रवृत्ति है प्रवृत्ति होती है उसके बारे में कहा जा रहा है तो आगे का वचन शंकर भाष्य का है कि यानी सा मतलब वो प्रधान प्रकृति भी न अचेतन से प्रधान से स्वतंत्र से उप सा का मतलब है प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति अचेतन प्रधान की स्वतंत्र रूप में नहीं होती है अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य न उपद्य जो अचेतन प्रधान और बिना किसी के अधीन हो प्रकृति किसी के अधीन नहीं हो वो अचेतन है अचेतन जो प्रधान प्रकृति है उसकी अपने आप स्वतंत्र मतलब अपने आप प्रवृति नहीं देखी जाती है क्यों जैसे कि मृदा दिशु आदर्शनाथ मिट्टी आदि में न देखे जाने से जैसे मिट्टी भी अचेतन है तो उसमें स्वयं प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है रथादि सूच है और रथ आदि में भी नहीं देखी जाती है गाड़ियों में नहीं देखी जाती है न ही मृदादयो रथादय वचेतना संत चेतन कुला अश्वधि अनाधिष्ठिता विशिष्ट कार्यामुख प्रवृतो दृष्यंत ये जो मिट्टी और रथादि है ये स्वयं ही जो कि अचेतन है अचेतन होते हुए स्वयं अचेतन होते हुए चेतन कुलाल और अश्व आदि के से अनधिष्ठित होते हुए कुलाल का मतलब तो मक, कुम्हार बनाने वाला और अश्वादि भी यानी रथ की दृष्टि से अश्व का है बिना अश्व के इनके बिना अनिधि इनके अधिष्ठित ना हुए इनके बिना विशिष्ट कार्य की तरफ प्रवृत्त नहीं देखे जाते हैं ये बात तो ठीक हो गई इस प्रसंग से अनुकूल है ये शंकर भाष्य पूर्ण हुआ इसके ऊपर ये कह रहे हैं इति कथनात गम्य इससे ये पता लग रहा है कि अचेतनस्य स्वतंत्रस्य प्रधान कि प्रधान जो कि अचेतन है उसकी स्वतंत्र रूप से जगत की रचना के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है लेकिन परतंत्रस्य परमात्मा अधीनस्य प्रधानस्य तु से भवती लेकिन जब ये इसको परतंत्र माने यानी परमात्मा के अधीन माने तब तो इसकी प्रवृति संसार के लिए होती है। तब ये पूछ रहे हैं तरी प्रधानमात्र स्वीकृत ये जो वर्णन किया इसमें प्रधान यानी मूल प्रकृति को स्वीकार कर लिया ना जबकि उनके मत के अंदर तो प्रकृति अलग से जड़ प्रकृति अलग से कुछ है नहीं वो तो ब्रह्म ही है केवल एक अद्वैत है लेकिन इस व्याख्या में वो तो करना ही पड़ जाता है और कुछ उपाय ही नहीं है तो कितना भी करें कितना भी करें जहां जब शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं जो शास्त्र त्रैतवाद को मानता है प्रकृति को मानता है तो व्याख्या करते करते कहीं ना कहीं तो उसमें कथन में आ ही जाता है उसके बिना कर ही नहीं सकते व्याख्या ही नहीं कर सकते तो यही कह रहे हैं जो आप कल कह रहे थे वहां भी वही बात आ रही है यहां इन्होंने इस बात को संकेतित किया ठीक है इस तरह तो प्रधान को तो मान ही लिया अद्वैत कहां रहा अद्वैत कहां रहा जो जड़ है जब एक तरफ जड़ मान रहे हैं अब अगर ब्रह्म का ही अंश ये होती ब्रह्म से ही बनी होती तो जड़ तो नहीं होती है चेतन ब्रह्म से बनी हुई चीज जड़ कैसे हो सकती है अगर वही उपादान कारण है तो चेतन से चेतन ही बनेगा उसी जैसा बनेगा न्यूनाधिकता कुछ हो सकती है माने भी कोई तो जबकि वो न्यूनाधिकता भी होनी नहीं चाहिए अभ्युपगम से है माने तो भी तो ये प्रकृति को तो अलग से जड़ इन्होंने माना ही है स्वीकार कर ही लिया है स्वामी विद्यानंद जी एक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे हैं महाविद्यालय में कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं बहुत समय तक वो और प्राचार्य रहे हैं और फिर बड़ी अवस्था में सन्यास भी ले लिया था उन्होंने और सार्वदेशिक प्रतिनिधि आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रहे हैं उनकी एक पुस्तक थी क्या शंकराचार्य अद्वैतवादी थे गोविंद राम से छपी थी उन्होंने प्रश्न इसलिए उठाया कि बोले उनको अद्वैतवादी अद्वैतवादी बोलते हैं देखो इतने सारे उदाहरण है उस रूप में जो ये अद्वैत की जिस तरह से आज व्याख्या प्रचलित है तो बोले अगर वो वास्तव में अद्वैतवादी होते तो उनके इस तरह के वचन नहीं मिलते उसमें उन्होंने बहुत सारे वचनों का संग्रह किया हुआ है इन सबसे पता लगता है कि वो मूलतः अद्वैतवादी नहीं थे परिस्थिति वशात उन्होंने जिस भी ढंग से प्रचार किया प्रस्तुत किया वो एक अलग बात हो सकती है लेकिन मूलतः वो अद्वैतवादी नहीं थे मूल सिद्धांत नहीं है और अद्वैत तत्वतः भी नहीं है त्रैत ही है चलिए आगे अब जब सिद्धांति ने नहीं ये कहा कि जड़ की प्रवृत्ति अपने आप नहीं होती है तो पूर्व पक्षी उदाहरण दे रहा है कि नहीं जड़ की भी अपने आप प्रवृति हो जाती है कैसे तो तीसरे सूत्र की भूमिका है ननू पयो यथा स्वयं प्रवर्तते गाय का दूध माँ का दूध बच्चे के लिए अपने आप प्रवृत्त होता है ना समय आता है और वो उतर जाता है बच्चे के पीने का समय आता है सुबह शाम वो उतर जाता है अपने आप प्रवृत्त होता है ना और दूध तो जड़ी है दूसरा उदाहरण तथा चंबू नदी रूपेण स्वयं पर्वतात् प्रवर्तते पर्वत से जो नदी बहती है पानी जो बहता है वो अपने आप ही तो होता है कोई दूसरा थोड़ा ना करवाता है अपने आप ही तो बहता है कोई प्रवृत्त करता है क्या हो कि वो पंप लगा रखा है किसी ने मोटर लगा रखी है कि भाई पानी बहेगा अपने आप ही होता है तो जड़ की भी अपने आप प्रवृत्ति देखी जाती है तो अंबू नदी रूपेण स्वयं पर्वत प्रवर्त, प्रवर्त, प्रवर्त तद्वत प्रकृति प्रवर्तित प्रकृति भी ऐसी प्रवृत्त हो जाएगी तो इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है तीसरा सूत्र पयो अंबू बच्चे तथा पय और अंबू दूध और जल के समान अगर कोई कहे प्रवृत्ति होती हो तो बोले नहीं वहां भी वहां भी मतलब वहां भी चेतन प्रवर्तक होगा कैसे तो कहा पयो इति प्रकृतिर प्रवर्त उच्चे तरी ये ठीक नहीं है कहना कुतः क्यों तत्रापि चेतन निमित्ता प्रवृत्ति न स्वतंत्रता दूध की प्रवृत्ति है वो भी चेतन निमित्तक है भी चेतन बैठा हुआ है तो होती है नहीं तो अपने आप नहीं होती है पय सवर्तनम धेनुवध हीनम धेनुर चेतन व्यक्ति पय प्रवर्त तो दूध की प्रवृत्ति भी धेनु गाय के ऊपर निर्भर करती है वो चेतन एक व्यक्ति है और वो ही दूध को प्रवृत्त करती है बत्सा है अपने बच्चे के लिए अंबू प्रवर्तनम च परमात्मा अधीनम उक्तम ही और ये जो पानी की प्रवृत्ति है ये तो परमात्मा के अधीन है ये भी चेतन है ऐसे नहीं आता है उसके लिए प्रमाण दिया ए तस्वा अक्षर से गार्गी प्राच्यो अन्य नत अन्य संद्यते बोले गार्गी को कहा उसने याजीवल के ने कि इस अक्षर परमात्मा के प्रशासन में प्राच्यन नद, अन्य नद्या जो पूर्व दिशा की तरफ बहने वाली नदियां मतलब सब दिशाओं की एक एक करके बताया था प्राचीन नद्या संध्यं बह रही हैं रिस रही हैं किस में परमात्मा के उस अक्षर के प्रशासन में यहां भी चेतन आ गया शब्द प्रमाण से सिद्ध किया तो परमात्मा इन नदियों को बहा रहा है चला रहा है परमात्मा का प्रशासन है ठीक है तो अंबु का प्रचलन भी चेतन के अधीन है इन्होंने शब्द प्रमाण से बात रखी अब यहाँ हालांकि ये विचार क्या बिंदु है जैसा कि अभी गोष्ठी होने वाली है 10 दिन बाद ही हम देखेंगे इस विषय पे एक सत्र है पिछला भी एक सत्र हुआ था स्नेह सम्मेलन में ये सब कार्य जो हो रहे हैं ये परमात्मा साक्षात स्वयं कर रहा है या उसकी व्यवस्था से चल रहे है? तो बहुत कुछ तो इसमें इतना तो हुआ था कि भई अधिक पक्ष यही है कि ये परमात्मा की व्यवस्था से चल रहे हैं कुछ का कहना है कि नहीं परमात्मा ही कर रहा है हर क्षण हर चीज परमात्मा ही कर रहा है उनका था लेकिन वो उसमें कुछ कम हुआ अधिक जुकान इस तरफ है लेकिन उधर पिछले वर्ष ये अधूरा छूट गया था समय पूरा हो गया था कि आखिर अब ये बताए कि कौन सी चीज परमात्मा साक्षात् करता है और कौन सी चीज परमात्मा की व्यवस्था से होती है ये निर्धारण करना है वो इस बारे की गोष्ठी का विषय है पैनल डिस्कशन होगा तो अब इस उदाहरण को अगर हम प्रस्तुत करें आप लोग कर सकते हैं वहां चर्चा में इस तरह के उदाहरणों को आप में से जो जो चल रहे हैं कोई भी तो इससे सिद्ध हो गया ना कि नदियां और पानी भी जो बाहर आमात्मा बाहर आए तो परमात्मा जब नदी को बाहर आए तो वायु को भी बाहर आए पत्ते को भी उड़ा रहे हैं सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो भी परमात्मा ही कर रहा है तो सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है इससे सिद्ध हो जाता है परमात्मा ही साक्षात कर रहा है ठीक है तो शब्द प्रमाण मिल गया ना तो सब चीज परमात्मा साक्षात कर रहा है अब फिर ये चिंता की चर्चा की बात ही नहीं है कि कौन सी परमात्मा साक्षात कर रहा है और कौन सी उसकी व्यवस्था से हो रही है सब साक्षात ही हो रही है जब नदी का आ गया तो बाकी चीजें ऐसे ही आ जाएंगी ठीक है शब्द प्रमाण से सिद्ध हो गया या नहीं हो गया ना सिद्ध या नहीं हुआ प्रशासन तो यहां प्रशासन शब्द है प्रशासन मतलब उसकी व्यवस्था में हो रहा है वो साक्षात कर रहा है ये थोड़ा लिखा हुआ है यहां पर इससे तो बल्कि ये सिद्ध होता है उसके प्रशासन में है उसकी व्यवस्था उसके प्रबंधन में ये हो रहा है साक्षात् कर रहा है यह इससे सिद्ध नहीं होता है तो ठीक है परमात्मा की व्यवस्था से होता है उसने इस तरह के पर्वत बनाए हैं ऐसे वृष्टि बनाई है और जल के द्रव के जैसे गुण हैं उसके अपने भी हैं प्रकृति के उसको इस तरह से बनाया है कि तापमान ऐसा रखा है कि वो द्रव रहता है द्रव रहता है तो नीचे की तरफ बहता है उसकी व्यवस्था में हो रहा है तो जो चीजें इससे हम ये तात्पर्य लेंगे दूध आदि तो चलो चेतन हमारे को दिखाई दे रहा है उसकी उपस्थिति है लेकिन जल आदि प्रकृति की जो क्रियाएं हो रही हैं ये भी परंपरा से परमात्मा की व्यवस्था में ही हो रही हैं। साक्षात करे या ना करे अभी हमें लग रहा है कि भाई पानी तो बहकर रहा है अपने आप बह के आ रहा है ढलान में बहता है उसका स्वभाव है वायु भी बहती है उसका स्वभाव है इसमें परमात्मा क्या कर रहा है ये तो अपने आप हो रहा है तो ठीक है ये अपने आप हो रहा है और ये हमें मानना ही होता है कभी हम भी कर देते हैं चेतन के द्वारा भी इधर उधर होता है और जो हो रहा है ये भी हम देखते हैं कि जड़ से जड़ भी प्रवृत्त होता ही है अब नीचे हमने आग लगा दी है तो पानी उबलेगा भाप ऊपर उठेगी अब ये कौन कर रहा है अब इसको हम कहें कि मनुष्य कर रहा है तो मनुष्य साक्षात थोड़ा ना करता है उसमें कि पानी में जो उबाल आएगा बुलबुले होंगे हाँ भाप ऊपर उठेगी उसको हम पकड़ पकड़ के थोड़ा ना ऊपर उठा रहे हैं हमने तो इतना ही किया है कि नीचे आग लगा दी है पात्र रख दिया है उसमें जल है इस दृष्टि से हमारा कर्तृत्व है वहां पर परंपरा से बाकी तो प्रकृति के अपने जो गुण हैं उसके अनुसार वो वैसा वैसा होता है व्यवस्था हमने दे दी है और उसको करके हम इंजन चला लेते हैं गाड़ियां चला लेते हैं वाष्प से जो चलती थी पहले और भी कुछ भी ऐसा हो सकता है तो ये हमने व्यवस्था की है लेकिन हो किससे राय प्रकृति के अपने गुण धर्म भी है स्वभाव भी है वो सब उससे होता है लेकिन प्रशासन तो उसका है परमात्मा का तो प्रकृति भी अपने आप नहीं चलती है जैसे कि आज दुनिया में ये पृथ्वी इतनी बनी हुई है जहां मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करता है तो वहां कोई यंत्र बनकर के खड़े नहीं हो जाते लोहे से और चीजों से अपने आप यंत्र बन के खड़े नहीं हो जाते मनुष्य बनाता है व्यवस्था होती है तो चलते हैं, तो ऐसे ही यहां जो जिन चीजों में हमें दिखाई देता है कि पेड़ उग रहे हैं अपने आप बढ़ रहे हैं वहां भी व्यवस्था होनी चाहिए वो परमात्मा की व्यवस्था है हमारे शरीर बढ़ रहे हैं इत्यादि वो परमात्मा होना चाहिए चेत तथा वहां भी कोई ना कोई चेतन होना चाहिए आगे इसी को और सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं चौथा सूत्र व्यतिरेक अनवस्थितेश अनपेक्ष का मतलब है यदि परमात्मा की अपेक्षा न की जाए इस सृष्टि के रचना में जैसा कि पूर्व पक्षी मानता है कि प्रकृति अपने आप ही प्रवृत्त हो जाएगी तो उस रूप में अगर परमात्मा से अनपेक्ष ये प्रकृति चल रही है तो ये प्रश्न उठ रहा है क्या व्यतिरेक अनवस्थित है व्यतिरेक की अनवस्थिति हो जाएगी अवस्थिति नहीं रहेगी ये व्यतिरेक क्या है तो एक तो है सृष्टि का बनना मूल प्रकृति से सृष्टि का बनना यह है प्रवृत्ति बन रहा है मान लिया बिना परमात्मा के प्रकृति ने प्रवृत्ति की और संसार बना तो उस तरफ उसकी गति हो रही है बन गया अब जब दोबारा प्रलय होगा उल्टा वो कैसे होगा ये जो वापस प्रलय में आना ये है व्यतिरेक अन्वय का विपरीत तो व्यतिरेक अनवय का मतलब तो ये हुआ कि मूल प्रकृति से कार्य जगत का बनना यह तो होता चला जाएगा लेकिन इसके बाद में जब ये बन गया ये जीर्ण क्षीण हो गया नष्ट हो गया उसके बाद जो ये प्रलय को प्राप्त होगा वापस उल्टा चक्र चलेगा वो कैसे होगा उल्टा चक्र कैसे चलेगा क्योंकि प्रकृति की प्रवृत्ति है तो एक प्रवृत्ति है तो वो तो वैसे ही चलती चली जाएगी जैसे कि आज के विज्ञान में भी कहते हैं कि भाई जड़ वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी उसी प्रवृत्ति बदल के पलट करके नहीं आ सकती विपरीत नहीं कर सकती जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं हम तो इधर भी चला लेते हैं जब चाहे तो मोड़ करके भी आ जाते हैं लेकिन अगर कोई जड़ वस्तु यू जा रही है तो जाते जाते अगर बाहर का कोई बल नहीं लग रहा है तो वो वैसे ही जाती जाएगी लौट के नहीं आएगी वो वैसे ही जाती जाएगी उसकी एक ही तरफ एक ही दिशा में प्रवृत्ति होती है चेतन होता है तो उसकी जाना और आना विपरीत भी होती है इधर भी हो जाएगी इधर भी हो जाएगी कोई करतुम अकरतुम अन्य करता अन्यथा करतुम कुछ भी इधर उधर कुछ वो हो सकता है जड़ के अंदर ये नहीं देखा जाएगा एक जैसा है जैसा है बस वैसा ही चलता चला जाएगा तो व्यतिरेक का मतलब है इस कार्य जगत का फिर से मूल प्रकृति के अंदर लीन हो जाना बदल करके अभिक्रम है बनने का बन करके वापस वो मूल रूप में आ जाना यह है व्यतिरेक इसकी अवस्थिति ना होने से यह अपने आप नहीं हो सकता कई जने इस विषय में बात रखते हैं कि जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है वहां तो परमाणुओं के संलयन की क्रिया चल रही है ठीक है प्लाज्मा की स्थिति है वो आपस में एक दूसरे में संलयन होते हैं विघटन नहीं संलयन होता है तो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना लेता है और उसमें बहुत ऊर्जा निकलती है और वो ही हमारे को इतनी दूर होते हुए भी प्राप्त होती रहती है औरों को भी प्राप्त होती रहती है तो सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता जा रहा है बदलता जा रहा है बदलता जा रहा है वो उसका भंडार बहुत ज्यादा है इसलिए अभी चल रहा है लेकिन चलते चलते चलते करते करते करते एक दिन वो सारी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी या कुछ कम स्थिति रहेगी तो वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो ये प्रक्रिया मान लो अपने आप शुरू भी हो गई जैसे भी कहते हैं बिग बैंग हो गया कुछ और हो गया जिससे महाविस्फोट हुआ उससे प्रक्रिया चली तो चलते चलते चलते चलते आकर के मान लो एक समय में आकर के रुक जाएगी वो तो उससे आगे थोड़ना जा सकती है अब अगर ये सूर्य को दोबारे बनाना है सृष्टि फिर से बननी है तो वो जो हीलियम बन गया है उसको वापस हाइड्रोजन में बनना होगा और तब तो फिर वो हाइड्रोजन का संलिन फिर से शुरू होगा तब तो हमको प्रकाश मिलेगा तब तो ऊर्जा मिलेगी तब यह सृष्टि चल सकती है जीव सृष्टि नहीं तो नहीं चलेगी तो ये प्रक्रिया जो अभी चल रही है ये अभी चल रही है हम कह सकते हैं प्रकृति का प्रवाह है प्रवृत्ति है चलती जा रही है चलती जा रही है कोई कर नहीं रहा है अपने आप हो रही है भाई चलो होते होते होते होते होते आके कब तक चलेगी वो उसकी सीमा है ना वहां जाकर के रुक जाएगी फिर उसके बाद में वापस तो नहीं आ सकती वो जैसे हमने ऊपर पानी चढ़ा दिया टंकी में अब मान लो वहां नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है तो चलो अपने आप हाँ आ रहा है नीचे आ गया कब तक आएगा नीचे तो समाप्त हो जाएगा फिर क्या होगा अगर हमें फिर चलाना है तो क्या होगा फिर यहां से ऊपर भेजना पड़ेगा ऊपर कौन भेजेगा अपने आप तो जाने वाला नहीं है उसकी प्रवृत्ति अगर नीचे की तरफ है आने की तो वो ऊपर अपने आप नहीं जा सकता पानी उसको तो फिर किसी को प्रयत्न करके चढ़ाना होगा तो ये जो वापस पूर्व स्थिति में पहुंचना है वह है व्यतिरेक सृष्टि चल रही है प्रवृत्ति हो रही है जब निवृत्ति होगी प्रलय होगी वो है व्यतिरेक तो व्यतिरेक की अनवस्थिति होने से अगर चेतन को नहीं मानेंगे तो व्यतिरेक नहीं हो सकता है मूल प्रकृति फिर नहीं आएगी वापस पूर्व स्थिति में ये अपने आप नहीं जा सकती अगर अनपेक्ष मानेंगे तो लेकिन चूंकि यह सृष्टि चलती रहती है प्रवाह है ये कोई पहली बार नहीं बनी है पहली बार समाप्त नहीं है तो चलती चलनी ही चाहिए तो इसको जो वापस बदल करके लाना है उसको कोई करने वाला होना चाहिए बच्चे फिसल पट्टी पे फिसलते हैं तो अपने आप फिसलते हैं वैसे तो एक दृष्टि से तो ऊपर बैठ गए थोड़े से आगे गए अब फिर कोई प्रयत्न तो ना करते वो अपने आप जाते हैं और जो छोटी फिसल पट्टियां होती हैं अच्छी नहीं होती हैं, वहां तो चलो फिर भी थोड़ा सा प्रयत्न करें आजकल कर ये वाटर पार्क होते हैं इसके अंदर वो इतना जोर से नीचे से ऊपर से आते हैं यू कुछ नहीं बस तो छोड़ो और नीचे आते हैं तो कुछ भी नहीं करना होता नीचे आ गए फिर दोबारा करना है तो अब जो ऊपर जाता है चढ़ करके वो अपने आप चला जाएगा क्या नीचे तो अपने आप आ गए लेकिन ऊपर तो फिर चढ़ना पड़ेगा तो अगर चेतन को नहीं मानेंगे तो ये क्रम चल नहीं सकता है यही बात सूत्र में कई भाष्य देखिए अनपेक्षकवाद निमित्त कारण से परमात्मा स्व भिन्न स्वतः भिन्न से का मैं अर्थ ये ले रहा हूं प्रकृति जो है उससे भिन्न निमित्त कारण परमात्मा की अनपेक्षा होने से अगर अनपेक्ष माना जाए तो व्यतिरेक अनवस्थित व्यतिरेक की अनवस्थिति होगी स्थिति नहीं बनेगी व्यतिरेक को खोल रहे हैं आगे ये प्रवृत्तिर भिन्ना निवृत्तिर व्यतिरेक प्रवृति से भिन्न यानी प्रवृति से जो विपरीत है निवृत्ति उसको व्यतिरेक कहा सृष्टि की उत्पत्ति तो प्रलय वाली स्थिति इसी को आगे खोल दिया प्रलय प्रकृति भाव हो प्रकृति के रूप में वापस आ जाना अभी के रूप में आ रहा है। वापस जो प्रकृति के रूप में व्यतिरेख यदि प्रकृति स्वभाव तो जगत रूप में प्रवर्तते अभ्युभगम से कह रहे हैं यदि ही का मतलब अभ्युभगम है अगर प्रकृति स्वभाव से ही जगत रूप में प्रवृत्ति हो रही है यानी परमात्मा से निरपेक्ष तदातन तन निवर्तनम तो उसका निवर्तन अर्थात तो उसको खोल दिया पुनः प्रकृति भाव संभवेत फिर से प्रकृति बनना अपने आप संभव नहीं है क्यों न ही जड़स से स्वभावता प्रवृति पुनर्निवर्त प्रकृति की जड़ की स्वभावता अगर प्रवृत्ति है भी तो वो निवृत्ति वापस अपने आप नहीं हो सकती है वो तो एक ही क्रम में आगे आगे आगे चलता चला जाएगा लौट के फिर नहीं हो सकता है उसका जैसे एक स्थूल उदाहरण दिया यथा पर्वत या नदी प्रवर्तते पर्वत से जो नदी प्रवृत्त हो रही है न पुनः सा पर्वतम प्रति निवर्तते तस्मात वो नदी फिर से पर्वत की तरफ नहीं लौट करके जाती है जा ही नहीं सकती वो तो नीचे ही जाएगी बस समाप्त वहां पर पुनश्च प्रकृति रूपत्व अनवस्थान दोषात तो ये जो प्रकृति रूप का अनवस्थान दोष होने से यानी वो बनी नहीं पाएगी फिर तो प्रकृति कभी बस कार्य रूप में बदल गई बदल गई नेंतव्यम समीचीनम ये मानना ठीक नहीं है यदि जगत है प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण है ये मानना ठीक नहीं है तो यहां तक तो सूत्र की व्याख्या हो गई अब शंकर भाष्य की चर्चा करेंगे इदम सूत्रम शंकर भाष्य अन्यथा व्याख्यातम शंकर भाष्य में इसको दूसरी तरीके से बताया गया है व्यतिरेक से अर्थ प्रकृति भिन्न तस्या प्रवर्तको निवर्तकः पदार्थः कल्पितः यह व्यतिरेक जो कहा सूत्र में जो था ना व्यतिरेक तो व्यतिरेक का अर्थ उन्होंने क्या किया प्रकृति से भिन्न वो है प्रकृति से भिन्न कोई तत्व है जिसको व्यतिरेक कहा है वो कौन है तस्याह प्रवर्तको निवर्तक उस प्रकृति का प्रवर्तक प्रवृत्त करने वाला और निवर्तक फिर वापस मूल रूप में लाने वाला पदार्थ कल्पिता को तो एक पदार्थ कल्पित किया गया यह पदार्थ मतलब परमात्मा लिया जाएगा उसके लिए उनका वचन किया है। प्रवर्तकम निवर्तकम व किंचित अपेक्ष अवस्थित अस्थि उस व्यतिरेक के बिना व्यतिरेक मतलब उस परमात्मा के बिना प्रधान का प्रवर्तक या निवर्तक कोई बाह्य अपेक्ष जिसकी अपेक्षा से यह हो रहा है ऐसा अवस्थितम अस्थि स्थित है अर्थात परमात्मा को छोड़कर के अन्य कोई इसका प्रवर्तक या निवर्तक अन्य कोई नहीं है केवल परमात्मा ही है तो एक त्याख्यानम असम्यक व्याख्यान ठीक नहीं है क्यों बात तो ठीक है लेकिन व्याख्यान इस सूत्र का ठीक नहीं है ये कहना चाह रहे हैं प्रकृति भिन्न से परमात्मास्तु अपेक्ष पूर्वता गौरव दोष आप यदि यहां फिर से वही चीज करने लगेंगे तो गौरव दोष आएगा या वो नहीं कहा जा रहा है परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा रहा है इस सूत्र में कि प्रकृति से भिन्न कोई परमात्मा होना चाहिए तभी यह हो सकता है ये सिद्ध नहीं किया जा रहा है यहां पर प्रवर्तकं निवर्तकं तद भिन्नम प्रवर्तकम नहि यद निवर्तक प्रसंगः अब एक और बात कह रहे हैं कि प्रकृति से भिन्न जो प्रवर्तक और निवर्तक एक चीज व्यतिरेक शब्द से कल्पित की जा रही है तो यहाँ पर प्रवर्तक और निवर्तक दो चीजों को इन्होंने लिया भाष्यकार ने शंकर भाष्य में तो कहा कि न ही निवर्तक प्रसंग निवर्तक का तो कोई प्रसंग ही नहीं चल रहा था प्रवृत्ति का प्रसंग चल रहा था यहाँ तो कैसे चल रहा था तो वस्तु तस्तु प्रवृत्ते दूसरा सूत्र है प्रवृत्ति प्रवृत्ति की बात चल रही थी और पयो भी, यहां भी की ही थी। पयो सूत्रे प्रवृति प्रसंगो विद्यते ही तत्वक्तम शंकर भाष्य और शंकर भाष्य में भी पय अंबुवत्त को प्रवृति विषय ही लिखा गया है प्रवृत्ते सूत्र तो साक्षात प्रवृति का ही था पयो अंबुवध भी प्रवृति का ही है वैसे भी पता लगता है शंकराचार्य जी ने स्वयं ने भी उसको प्रवृति परख ही कहा है उसके लिए उनका वचन उत्तृत कर रहे हैं तत्रापि पयो अम्बुनो चेतनाधिष्ठित प्रवृति इति अनुमीम हे। तो वहां पर भी दूध और पानी में इनमें चेतन के अधिष्ठित होने में ही होने पर ही प्रवृत्ति है ये हम अनुमान करते हैं स्वीकार करते हैं तो प्रवृत्ति को ही लिखा है यहां पर भी। तो तदत्र प्रस्तुत न प्रवृत्ति व्यतिर तो में, में प्रवृति का प्रवृत्ति शब्द के विपरीत जो चीज है निवृत्ति मात्र उसी का ही ग्रहण किया गया है उन्होंने प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों लगा करके व्यतिरेक का मतलब परमात्मा ले लिया प्रकृति से भिन्न परमात्मा ये अर्थ लिया तो बोले यहाँ पर निवृत्ति के लिए कहा जा रहा है प्रवृत्ति तो होती है तो निवृत्ति अगर स्वयं प्रकृति अपने आप करती है तो उसमें निवृत्ति नहीं हो सकती तथा कृतव अस्म सूत्रम व्याख्यातम और हमारे द्वारा सूत्र की व्याख्या इसी प्रकार की गई है व्यतिरेक मतलब निवृत्ति तो निवृत्ति की स्थिति नहीं हो सकती यदि परमात्मा को अनपेक्ष माने तो और इसकी अपनी पुष्टि के लिए और बात कह रहे सूत्र अन्यत्रावाच नृण आदि वक्त कोई कहने लगे कि तृण आदि के समान ये जो दूध की उत्पत्ति कही बोले दूध की उत्पत्ति अपने आप ही होती है जो दूध उत्पन्न करती है वो गाय करती है क्या गाय करती है क्या गाय को क्या पता पहले कहा था चेतन है गाय से होता गाय को क्या पता दूध बनता है उतर जाता है स्थितियां कुछ ऐसी रहती हैं कि वो सब हो जाता है तो वो कहे कि नहीं ये दूध गाय नहीं बनाती है दूध तो तिनके बनाते हैं तृण होते हैं गाये जो गाये जो घास आदि खाती है उससे ही तो बनते हैं जो खाती है उसी से तो बनेगा दूध और कहां से बनेगा पचपचा करके तो बोले ये आदि है ये दूध को बना देते हैं इसमें आपको चेतन को मानने की क्या आवश्यकता है ऐसा यदि कोई कहे तो तो उसके लिए उन्होंने कहा अन्यत्र अभावाच बोले जितने भी लोग तृण खाते हैं उनको सबको तो दूध नहीं होता है गाय को ही होता है बैल को या सांड को तो दूध नहीं होता है तो अगर तिनके तिनके ही बनाते होते तो तो फिर वहां भी बन जाना चाहिए था जहां तीन है वहां भी दूध मिल जाना चाहिए था लेकिन वो तो नहीं होता इसका मतलब तो नहीं बनाते। इसी बात को पर है यानी स्त्री जाति को छोड़ के को छोड़ करके बाकी जगह इसका अभाव देखा जाने से त्रिणादि के समान मेथ न त्रिणाधिवत प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम त्रिनाधिवत जगत रूपे परिणाम कोई ये कहे अव्यक्त नामक प्रकृति नामक जो अव्यक्त है वो त्रिनादि के समान जगत रूप में परिणत हो जाता है कैसे यताहि यथाही तृणादिकम धिम के आदि गाय आदि के द्वारा खाए जाने पर निरपेक्ष रूप से दूध के रूप में परिणत हो जाता है सभी गायों में हो जाता है ठीक है अपवाद तो होते हैं पर ये तो निरपेक्ष रूप से बोल रहे हैं तद्वत्त उसी प्रकार प्रकृतिरपी निरपेक्षा सती जगत रूपे परिणाम प्रकृति भी बिना किसी की अपेक्षा के या निरपेक्ष का मतलब किस रूप में है दूसरे चेतन की अब अनपेक्षा के कि प्रकृति जैसे निरपेक्ष होती भी परमात्मा से निरपेक्ष होती भी जगत रूप में बदलती है तो तिन के आदि भी कोई दूसरा व्यक्ति उस तिनके कैसे दूध नहीं बनाता है वो तो अपने आप बन जाता है अन्य चेतन से निरपेक्ष वो दूध का निर्माण कर देते हैं ऐसे प्रकृति भी बना देती है ऐसा कोई कहे तो नहीं तत्सम्य क्यों उतः अन्यत्र अभाव तो अन्यत्रिणादिकम निरपेक्षम दुग्ध भावम न आपके आदि निरपेक्ष रूप से दूध को उत्पन्न नहीं करते वो भी सापेक्ष है दुग्ध भावम आप धेनु को छोड़ करके बलिवर्द यानी बैल या साढ़ है उनके द्वारा खाया हुआ तृण दुग्ध भाव को प्राप्त नहीं होता है इसलिए ये स्वतः प्रवृत्ति नहीं है निरपेक्ष नहीं है सापेक्ष कुछ व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुरूप ही ये होता है आगे देखिए छठा सूत्र अभ्युपगमे अपनी अर्थाभा अभ्युपगम से यदि मान भी लिया जाए कि प्रकृति अपने आप बना रही है वैसे तो खंडित कर चुके हैं लेकिन कहें कि बिचा वो शायद अपने आप बना लेगी अच्छा कहें तो अर्था भावात प्रयोजन का अभाव होने से उप्रवृत हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रकृति जड़ है अचेतन है और उसमें कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है न तो अपने लिए प्रयोजन हो सकता है न दूसरे के लिए प्रयोजन हो सकता है तो ऐसे में उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती मान भी लिया जाए प्रवृत्ति है तो चूंकि प्रयोजन नहीं होता इसलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती हो ही नहीं सकती अच्छा देखिए, प्रकृत जगत रचना यही प्रवृत्य अन अपेक्षाया अभ्युपगमे स्वीकारे दोषा अपत्य प्रकृति में जगत की रचना के लिए प्रवृत्ति के कैसी प्रवृत्ति अनपेक्ष प्रवृत्ति के स्वाभाविक प्रवृत्ति के मान लेने पर भी दोष तो वहां पर आएगा क्या नई जगत रचना घटते जगत की रचना तो फिर भी नहीं हो पाएगी क्यों कुतः अर्थाभाव अचेतनायाम तस्याम प्रकृत प्रयोजनाभाव अचेतन प्रकृति में प्रयोजन का अभाव होता अर्थ को खोल दिया इन्होंने प्रयोजन चेतन से स्वकीय प्रयोजनम तू न किंचित भवती अचेतन का अपना कोई प्रयोजन होता ही नहीं है और पर प्रयोजनम च न जातु मर्रती वो दूसरे के लिए काम में तो आती है लेकिन वो दूसरे के प्रयोजन को जान नहीं सकती है जड़ वस्तु का अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है ये तो है ठीक है वो अपने काम में नहीं आती है जड़ वस्तु कभी भी लेकिन दूसरों के तो काम में आती है पर प्रयोजन वाली तो दिखाई देती है लेकिन पर प्रयोजन को जानने की सामर्थ्य उसकी नहीं है दूसरे के उपयोग में आती है लेकिन दूसरे का प्रयोजन वो जानती नहीं है इसलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती पर प्रयोजन के लिए तो है लेकिन उसकी प्रवृति अपने आप नहीं हो सकती क्योंकि उसमें जान ही नहीं है तो पर प्रयोजनम चना जातु मर दूसरे के प्रयोजन को वो जान ही नहीं सकती है तस्मात् न तस्या प्रवृति स्वतंत्र वक्तुम उपयुक्त वक्य थे इसलिए उसकी प्रवृत्ति संसार बनाने की वो स्वतंत्र न तो कही जा सकती है और न वो सिद्ध की जा सकती है उसमें कोई युक्ति तर्क नहीं है तो अपने आप नहीं हो सकता प्रकृति को इसको कार्य रूप में बनाने के लिए चेतन परमात्मा को मानना ही होगा अब फिर इसमें पूर्व पक्षी कह रहे हैं कुछ प्रवृत्तियां तो देखी जाती हैं जो अपने आप होती हैं देखिए क्या बोलता है तो न सत अचेतने स्वर्योजनाएं प्रवृत्ति इतना तो ठीक है कि अचेतन में अपने लिए प्रवृत्ति नहीं होती है लेकिन पर प्रयोजन तो खल उदृश्य दूसरे के प्रयोजन के लिए तो देखी जाती है कैसे पुरुष शरीर शल्य निष्कर्षण अयस्कांत अश्मन किसी मनुष्य के शरीर में शल्य घुस गया हो कोई तो लोहे का टुकड़ा घुस गया है शल्य तो उसको निकालने के लिए अस्कांत मतलब तो चुंबक चुंबक उसको खींच लेता है तो चुंबक से उसको निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ होता होगा उस समय तो तदवी प्रवृत्ति पुरुषाणाम भोगाय संभवेत। तो प्रकृति की भी प्रवृत्ति जीवों के भोग के लिए हो सकती है अपने लिए भले ही ना हो तात्रोच्चते इसके लिए कह रहे हैं सातवा पुरुषाश्मी चेत तथापि पुरुष और अश्म पुरुष का तो कांटा है शल्य है और अश्म मतलब ये अयकांत मणि है उसके समान माने तो भी ठीक नहीं है भाष्य में यही बातें हैं। पुरुष शरीरात, प्राणी शरीरात, शल्य निष्कर्षण अश्मनो अस्कांतमणे चालन प्रवृत्ति यथा भवती तो पुरुष के चेतन के प्राणी के शरीर से शल्य को निष्कारने के लिए अयकांतमणि में जो चालन की प्रवृत्ति होती है यानी उसको खींचने की प्रवृत्ति होती है उसको चला देती है तथा प्रकृतिर जीवात्मा भोग संपादनाय प्रवृत्तिया इति प्रकृति प्रकृति में भी जीवात्माओं के भोग के संपादन के लिए प्रवृत्ति को होना चाहिए यह हम मान सकते हैं तो तथापि तथापि दोष पूर्वक को अवशिष्य है फिर भी दोष तो रह जाएगा कैसे अयस्कांत मण तुषा प्रवृत्ति संसिधि की अयकांत मणि में जो प्रवृति है लोहे को खींचने की ये तो स्वाभाविक है न तदअपे तो अयस्कांत मणिर्भवती कदाचित अस्कांत मणि में तो उसकी रहितता नहीं वो हमेशा खींचता ही रहता है फेंकता नहीं है वो उसको खींचता ही रहता है एक ही तरफ प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति ना साफ प्रवृति किंतु कदाचित प्रवृति कदाचित निवृत्ति प्रकृति में तो एक नहीं होता है कि वो बनाती रहती है बनाती रहती है। नहीं वो प्रलय को भी प्राप्त होती है वहां तो दोनों तरह की प्रवृति विपरीत प्रवृत्ति देखी जाती है अगर जड़ की प्रवृत्ति है तो वो एक ही तरफ होती रहेगी दूसरी तरफ नहीं हो सकती है तो प्रकृति की प्रवृत्ति निरंतर होती है वो कदाचित प्रवृत्ति कदाचित अनिवृत्ति अथा च प्रल काले जीवात्मा सत्य न प्रवत है और बोले अगर जीवात्माओं के हित के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है तो प्रलय अवस्था में क्यों नहीं हो जाती है उस समय क्यों नहीं जीवात्माओं का हित करने लगती है अभी क्यों करती है प्रकृति तो तब भी थी वो वहां तो नहीं प्रवृत्ति होती है किंतु परमात्मा कृतिम अपेक्ष लेकिन परमात्मा की क्रिया को कृति को वो अपेक्षित करती है यदा ही परमात्मा जगत निर्मात इच्छते जब परमात्मा जगत को बनाने की इच्छा करता है तथा प्रकृति में परिणाम आएती तब तो प्रकृति को कार्य रूप में बदल देता है पुनः प्रकृति जगत रूप में प्रवर्तते न स्वतः स्वभाव तो हुआ और प्रकृति जो है फिर जगत रूप में प्रवृत्त होती है न तो स्वतः होती है न स्वभाव स्वतः स्वभावतः नहीं होती है एवं प्रकृत प्रवृति निे परमा परमात्मा विदाती इस प्रकार प्रकृति में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को परमात्मा ही धारण करता है यथोहि तो जड़े परस्पर विरोधी न धर्म वैविध्य न चेतन निरपेक्ष न भवितव्यम जड़ों में परस्पर विरोधी दो क्रियाएं नहीं देखी जाएंगी होगी तो एक ही तरह की होगी बिना चेतन के हुए यानी चेतन सापेक्ष होगा तो उसमें विपरीत चीजें देखी जा सकती है नहीं तो एक ही तरफ प्रवृत्ति होगी तो आज का पार्ट इतना ही रखते हैं प्रणव था गोसाधान भी सर